नि जगन्मूर्तिदम तथम तथा तत्सुत्पत्ति मम देसिध्य आविर्भवती यदा उत्पने तदा लोके महर्षि मेधा ऋषि के आश्रम में महर्षि के सामने राजा सुरथ विराजमान हैं और समाधि वैश्य विराजमान है सुमेधा ऋषि ने मोह के मूल कारण के रूप में और मोह निवृत्ति के कारण के रूप में अविद्या और विद्या के रूप में भगवती को कारण बताया संसार बंध हेतुश्चा तो संसार में बांधने वाली भी वही है और मुक्ते तो भूताचा और छुड़ाने वाली भी वही है अज्ञान बन करके जगत में फंसाए भी रखते हैं और ज्ञान बन कर के जगत से छुड़ा भी देते हैं तो यह भगवती सारे ईश्वरों की भी जो अधीश्वरी कहलाती हैं राज राजेश्वरी इनका खेल है राजन तुमने पूछा कि वो भगवती कैसे उत्पन्न होती हैं कथम साथ। और साथ ही साथ ही आपने यह भी पूछा कर्म अस् किम दिज गुरुदेव ये भगवती के कार्य क्या है तीसरा प्रश्न आपका था यभा चषा देवी उन भगवती का प्रभाव क्या है यत यूपा उनका स्वरूप क्या है यदुद्भवा जहां से वो उत्पन्न होती हैं वो कौन है तत्सर्वम स्रोतुम इच्छा ये सारी बातें मैं सुनना चाहता हूं आप कृपा करके बताएं। राजन तुम्हारा ये प्रश्न था तो राजन उनके उत्पन्न होने की बात तो कभी नहीं की जा सकती क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है और भगवती है नित्य उनमें कभी भी कोई विकार होता नहीं नित्यवसा सा जगनमूर्ति नित्या है वो नित्य रहने वाली संपूर्ण जगत ही उनका रूप है जानने के लिए संपूर्ण जगत के रूप में वो स्वयं प्रकट है इनकी रूप में वो दिख रही है यदि वो स्वयं जगत के रूप में न प्रकट हों तो उनको जान पाना पहचान पाना अनुमान लगाना भी बड़ा कठिन पड़ जाएगा यदि यह शरीर ना हो तो फिर शरीर में रहने वाले का पता लगाना बड़ा कठिन पड़ जाएगा इसलिए वो कृपा करके नाना रूपों में प्रकट इसलिए होती हैं कि लोग उन भगवती को नित्य स्वरूप भगवती को जान सकें वह अपना ही बोध कराने के लिए इस रूप में प्रकट होती हैं ये तो रूप है ही पर ये अस्थाई स्वरूप है ये अस्थाई रूप है मिटने वाला रूप है और एक रूप है जो कभी मिटता ही नहीं है जैसे मिट्टी है मिट्टी का एक रूप है मिट्टी रूप में और एक रूप है घड़ा ईंट और खपरेल आदि के रूप में शकुरे दीपक आदि के रूप में ये मिट्टी ही इन रूपों में बदलती है तो एक रूप तो वो है लेकिन वो रूप मिट्टी का असली रूप नहीं है वो काम चलाऊ रूप है मिटने वाला रूप है बदलने वाला रूप है लेकिन मिट्टी का जो असली स्वरूप है वो ये मिट्टी रूप थी घड़ा खपरेल ईंट, शकोरे आदि कुछ दिनों तक के लिए दिखाई देते हैं और उसके बाद फिर मिट कर के मिट्टी ही बन जाते हैं वैसे ही एक रूप ये जगत जो नित्य परिवर्तित होने वाला है ये भी भगवती का एक स्वरूप है और ये सब का सब स्वरूप उसी में से उत्पन्न हो कर के भगवती में ही उत्पन्न होकर के भगवती में ही टिकता है और भगवती में ही लीन होता है ये हमेशा रहने वाली हैं इसलिए इनको नित्या बोलते हैं नित्या जगत उनकी मूर्ति है उसके बोध कराने के लिए जैसे ये हमारा शरीर है आँख कान, नाक आदि काम कर रहे हैं तो इनके काम करने से हमारी जिंदा होने का पता लगता है अगर आँख काम न करे आंत काम न करे श्वास ना ले सके बुद्धि काम न कर सके ये अगर बंद कर दें तो फिर उसको मुर्दा कहते हैं उसमें से वो चेतना प्राण निकल गए प्राण निकल गया और उसमें जो सूक्ष्म रूप था सूक्ष्म शरीर था वो उससे वियुक्त हो गया ऐसा मानते हैं तो इन आँख कान, नाक हाथ पांव पूरे शरीर के चेष्टा यही चेष्टा बताती हैं। इनकी चेष्टा बता रही है कि कोई ना कोई है वो कौन है बोले व्याप्ति देवी भगवती व्याप्ति जो व्याप्त कर रही है संपूर्ण जगत को यहाँ जो कहते हैं तया सर्वमिदम तम संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है कहीं भी उनकी अनुपस्थिति नहीं है संपूर्ण जगत में व्याप्त वो व्याप्ति देवी है आगे चल करके पंचम अध्याय में भगवती के स्तुति करते समय देवता लोग इसी रूप में उनकी प्रार्थना भी करेंगे कि मां हम आपको प्रणाम करते हैं व्याप्ति नमो नमः इंद्रियाण अधिष्ठात्री भूतेषु व्याप्ति भूताना चाखिलेश भूत सततम तस् व्याप्तिदेव्यमो व्याप्ति देवी व्याप्ति दे संपूर्ण जगत व्याप्य है और वो व्यापने वाली हैं और व्यापने की क्रिया के रूप में भी वो स्वयं और तीनों के तीनों यद्यपि वो भगवती ही हैं व्यापिका भी व्याप्ति भी और व्याप्य भी उनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं लेकिन व्यापक के रूप में उनका एक छोटा देश छोटा देश प्रकट होता है जो हम सबके नज़रों में आ सके और व्यापिका के रूप में जब रहती हैं तो उनको हम अपने आँखों से कानों से बांध नहीं सकते अपरिचिन्ना कहलाती हैं उनको नापा नहीं जा सकता जैसे आकाश को नापा नहीं जा सकता आकाश व्यापक है विभु है सबको अपने में समेटा हुआ है तो फिर आकाश को प्रकट करने वाली वो भगवती कितनी व्यापिका हो सकती है? भूतेषु सततम नमो नमः ये व्याप्ति देवी है तया सर्वमेदम ततम संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है सब घट मेरो साईया, खाली घट नहीं हो गीता में कल स्मरण करा रहे थे कि जब वो सब जगह में व्याप्त है तो फिर मालूम पड़ना चाहिए क्यों तो नहीं मालूम पड़ रहे हैं बहिरंत्य भूताना अचरम चरमे बचा जब वो बाहर भी हैं अंदर भी हैं और जिसके अंदर बाहर हैं वो भी वही हैं अचर भी वही हैं और चर भी वही हैं चलने फिरने वाले भी वही और टिके रहने वाले भी वही वृक्ष आदि की भांति तो जब वो सब जगह अंदर बाहर सब जगह में व्याप्त है तो कर उनका दर्शन क्यों नहीं होता उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती तो गीता बड़ा सुंदर जवाब देती है गीता कहती है, सूक्ष्मवाद तद अभिज्ञ सूक्ष्मवाद तद और यहाँ भी दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ करने के पहले नियम के अनुसार जैसे अन्य पाठ हैं उन पाठों के अंतर्गत अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाले मंत्र भी हैं जैसे ऋग्वेद के मंत्र भी दिए हैं यहाँ पर वैसे ही अथर्ववेद के मंत्र भी हैं अथर्ववेद के मंत्र कहते हैं ये कहते हैं कि ये भगवती अज्ञे भी है ज्ञया भी है अनंता भी है यूपे ब्रह्मादेव न जानती तस्मात्च्य अज्ञे जिसके स्वरूप को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जान नहीं पाते इसलिए उसको कहा जाता है। तो फिर ब्रह्मा तक जब जान नहीं पाते तो फिर साधारण लोग कैसे पहचान पाएंगे उसको सबके बुद्धि प्रदान करने वाले बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता के रूप में ब्रह्मा जी को माना जाता है अहंकार शुभ बुद्धि अज मन शिचित महान वेदांत सार में बुद्धि के देवता के रूप में ब्रह्मा को कहा जाता है अहंकार के देवता के रूप में शिव को कहा जाता है और चित्त के देवता के रूप में विष्णु को लिया जाता है मन के देवता के रूप में चंद्रमा को लिया जाता है तो बुद्धि के देवता स्वयं ब्रह्मा हैं, इसीलिए बुद्धि की प्राप्ति ब्रह्मा जी से और उनकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती उनकी ही अर्धांगिनी उनकी अभिन्न शक्ति इसलिए सरस्वती से प्रार्थना की जाती है। जब कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता तो लोग उनको आखरी में कह देते हैं, अरे उसको क्या समझाते हो? तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकेंगे, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकेंगे। बोलते हैं नहीं। जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही बिरंची समूह जैसे रावण को समझाने वाले विभीषण भी हैं माल्यवान भी हैं हनुमान जी भी हैं अंगद जी भी हैं और स्वयं भाई समझाते हैं कौन कुंभकर्ण भी समझाते हैं बार बार अवसर देते हैं लेकिन जिसको मोह दबा लेता है जिसको माया घेर लेती है तो उसको चाहे कितने भी समझाओ मूर्ख हृदय चेत, जो गुरु मिले ही किसी की बात समझ नहीं सकता तो सरस्वती और भगवान ब्रह्मा ये बुद्धि के देवता कहनाते हैं अब ये स्वयं ब्रह्मा जी भी जिनके स्वरूप को ना समझ सकें तो फिर दूसरा कौन समझे जो सबको बुद्धि देने वाले सबको समझाने वाले वही स्वयं जब उसके स्वरूप को ना समझ सकें तो फिर दूसरे उनको कैसे समझ सकते तो फिर उनको समझने की कोशिश ही मत करो फिर बोले नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा नहीं समझा जा सकता नहीं पाया जा सकता नहीं जाना जा सकता ऐसा सोच करके यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो हानि उसी की कोशिश करनी चाहिए और वो जिस रूप में नहीं जाना जा सकता और जिस रूप में जाना जा सकता है उसको शास्त्र अलग रूप से बताते हैं वो कहते हैं उसे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो इन आँखों से मन से बुद्धि से इनसे समझने की कोशिश कर रो करोगे तो यह दृष्टि से उसको बिल्कुल नहीं समझ सकोगे दुनिया के लोग कहेंगे कि हमको आँखों से दिखना चाहिए तब हम मानेंगे कान से हमको सही सुनने में आ जाए तब हम मानेंगे इसका मतलब है कि जो अत्यंत व्याप्ति देवी है भगवती उनको अपने कानों की सीमा में बांधना चाहता है आँख की सीमा में दायरे में बांधना चाहता है मन की सीमा में बांधना चाहता है बुद्धि के दायरे में बांधना चाहता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जड़ हैं वो चिन्मई को क्या समझ सकेंगे ये स्वयं नपे तुले हैं सीमित हैं उस असीम को क्या समझ सकेंगे इसलिए अज्ञियाँ जो कहलाती हैं समझ में ना आने वाली जो कहलाती हैं तब कहलाती हैं जब उनको कोई इनके माध्यम से समझने की कोशिश करता है जबकि वो ज्ञात हुए बिना कोई काम चल ही नहीं पा रहा उसके बिना कोई काम हो ही नहीं पा रहा पहले वही ज्ञात होती है इसके बाद ये मन बुद्धि आदि जो जानने के साधन के रूप में हैं, वो बाद में आते हैं पहले मैं हूं इसके बाद फिर ये हाथ पांव नाक कान बुद्धि आदि हैं यदि मैं ही ना हूं तो इनके इनकी उपज ही नहीं है अब गहरी नींद में जब चले जाते हैं तो नींद में गहरी नींद में मन बुद्धि आदि सबके सब, सब लुप्त हो चुके होते हैं नहीं के बराबर हो चुके हैं नहीं है ये और सबसे पहले फिर बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है जानकारी होती है मैं कौन हूँ कैसे हूँ तो जानकारी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन इसके पहले जब ये बुद्धि भी नहीं मन भी नहीं चित्ता आदि भी नहीं उस समय का ज्ञान भी आदमी को रहता है जब ये जानने का साधन मन बुद्धि आदि समाप्त तो हो गए गहरी नींद में तो फिर कौन जाना फिर वहाँ आपको कैसे पता लगा कि मैं बहुत सक्सेस होया कुछ भी नहीं पता लगा ये कैसे मालूम पड़ा इसका मतलब है है है है उसके पहले इन सब को आधार देने वाले कोई है। मैं के के के रूप रूप रूप में रूप में रूप में स्व स्व उसकी अनुभूति होती वो स्वयं है। उस रूप से वो गें, गें है और बाकी के रूप में वो अज्ञे है मन बुद्धि आदि के विषय के रूप में अगर कोई जानने की कोशिश करेगा तो वो अज्ञान है ब्रह्मा आदि उसको बाहर की चीज़ों के रूप में देखने की कोशिश करेंगे संकीर्ण रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ सकते जब ब्रह्मा के ऐसे स्थिति है तो हम किस खेत की मूली हैं, हम कैसे समझ सकेंगे लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर छोड़ो फिर समझने की कोशिश ही बंद कर दो ऐसे करने पर हमारी ही हानि है कैसे हानि है जैसे कोई मुर्गे को मुर्गा जो कोड़ी देर के लिए छलांग मार करके आकाश में और दूर तक कूद जाता है कौआ भी उड़ान भरता है दूर तक जाता है फिर उससे ज़्यादा भी दूर तक उड़ने वाले दूसरे पक्षी भी हैं चील आदि हैं गरुड़ हैं ये सब के सब उड़ते हैं अब ये उड़ते हैं अपने अपने उड़ान भरते हैं आकाश में लेकिन इनसे पूछें कि आप इतने उड़ान भर लेते हैं इस आकाश का और छोर बता सकेंगे क्या वो बोलेंगे कि नहीं हमको पता नहीं है हम आकाश में उड़ते जरूर हैं लेकिन आकाश का पता हमको नहीं लगता है अगर गरुड़ से कोई कहने लग जाए फिर कि तो फिर वो उड़ते ही क्यों हों फिर आकाश में उड़ना बंद करो जब इतने दिन से उड़ रहे हो और आकाश का ओर छोर का पता नहीं लगा पाए हो तो फिर उड़ना ही बंद करो तो गरुड़ तो यही कहेगा गिद कहेगा भाई मैं और छोर का पता लगाने के लिए उड़ता नहीं हूँ मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उड़ता हूँ यदि मैं उड़ान न भरूं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा मेरे हाथ पाँव कमज़ोर हो जाएंगे मैं खत्म हो जाऊंगा वैसे ही उन अज्ञेय भगवती के स्वरूप को हम भले न समझ सकें न जान सकें लेकिन फिर भी उनको समझने जानने की कोशिश करनी चाहिए भजन करने की कोशिश करनी चाहिए उनकी आराधना करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको स्व स्थित रहना है स्वस्थ रहना है तो, अगर स्वामी स्थिति नहीं बनाना है परस्त होकर के और परेशान होना है दुनिया में पढ़ करके अगर रोते रोते रोते ही जीवन यापन करना है तो अगर कोई बात नहीं मत उड़ो फिर गीत को कह दो मत उड़ो बीमार पड़ करके नर्वस होकर के वो, हो वो पूरा खत्म हो जाएगा अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उड़ना पड़ता है अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है जो भी साधन परमात्मा ने भगवती ने दी है उन साधनों का उपयोग उन्हीं की जानकारी में लगानी चाहिए। मन मन दिया है तो मन से मनन करें का। सेवा करें उन्हीं का पाँव दिया है तो यात्रा करें उन्हीं के धामों का अगर स्वस्थ रहना है तो और जो उनके शरण में आकर के उन्हीं की खोज करते हैं तो भगवती फिर उनके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देती हैं। जिस रूप में देखना चाहता है भक्त उस रूप में प्रकट कर देती हैं यदि हम चाहते हैं तो ये इन आँखों से दिख जाए वो तो इन आँखों से दिखने वाले भी बन जाते हैं और यदि हम चाहते हैं कि उसका समग्र रूप हमको अनुभूत हो जाए तो फिर इन आँखों को भी देखने वाले देखने के साधन शक्ति प्रदान करने वाले के रूप में वो दिख जाते हैं अनुभव में आ जाते हैं वो असली स्वरूप हम में ताकत नहीं है उस असीम को इन आँखों में सीमित करने की लेकिन उन भगवती में सामर्थ्य है कि अपने आप को जैसा चाहें उस रूप में दिखाने की उनके पास में सामर्थ्य है वो चाहे तो संकीर्ण बनकर के सीमित बनकर के प्रकट होकर के दर्शन दे सकती है वो चाहे तो हमारी अंत प्रज्ञा के रूप में प्रकट होकर के समग्र विश्व के रूप में अपने आप का दर्शन करा सकती है जब अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे थे भगवान श्री कृष्ण उसके पहले अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम जो मेरे स्वरूप को देखना चाहते हो मैं दिखाऊंगा जिस रूप को अभी तक नहीं देखा है सुना भी नहीं है ऐसे रूप को मैं दिखा दूंगा लेकिन तुम यदि चाहेगा कि तुम अपने पुरुषार्थ से अपने इन आँखों से मैं देख लूँ तो तुम्हारी बस की बात नहीं कोई भी व्यक्ति कोई भी आँख वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से उसको देख नहीं सकता इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं ददा दिव्यम चक्षु दिव्य चक्षु प्रदान करता है। दिव्य चक्षु कौन है वो ज्ञान की आँख जिसको ज्ञान की आँख विद्या की आंख भगवती जो स्वयं है ज्ञान रूपणी वो जब प्राप्त हो जाती है ज्ञान रूपणी तब दिखाई देता है भगवान जब उनको दिव्य नेत्र प्रदान किए ज्ञान की आँख तभी उन अर्जुन को दिखाई देता है कि एक स्तंभ यह स्तंभ पश्य सचरा मुझे एक में देख अर्जुन संपूर्ण जगत तुमको दिखाई देगा एक में स्थित है क्योंकि एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं एकम ये एक में ही नाना चीजें दिखाई दे रही एक ही रस्सी को कोई माला के रूप में देख रहा है कोई सांप के रूप में देख रहा है कोई डंडे के रूप में देख रहा है अलग अलग वही एक ही रस्सी दिखाई दे रही है एक में नाना रूपों का दर्शन हो रहा है भगवान ने कहा कि इह, किस्थम जगत कृत्सनम पश्चात सचरा इस एक शरीर में एक मुझ अधिष्ठान में संपूर्ण जगत का दर्शन कर तो उनको दिखाया विराट रूप दिखाई दिया दिशाओं का पता नहीं कौन पूर्व कौन पश्चिम कौन दक्षिण कौन उत्तर दिशाओं का बोध तो तब होता है हम लोगों को जब हम एक ही सूर्य आकाश में हों पूरब तब जिधर से वो उदित होते हों उसको पूरब बोलते हैं और जिधर को अस्त होते हो उधर को हम पश्चिम बोलते हैं तो मान लीजिए एक साथ में आपके चारों ओर हजारों सूर्य उदित हो जाएं तो आप किसको पूरब किसको पश्चिम किसको दक्षिण किसको उत्तर बोलेंगे यदि भा भगवान उस स्वरूप का वर्णन करते हुए संजय राष्ट्राष्ट्र के, साम के सामने कहते हैं आकाश मंडल में यदि एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो उन सूर्यों का प्रकाश मिलकर के जितना हो सकता है वो कदाचित भगवान के उस दिव्य रूप के सामने तेजस्वी रूप के सामने थोड़ी बहुत समता कर सकता है दिव्य सूर्य सहस्र से भवे युगपद उत्थिता यदि भाह सदृशी सासात भाषस्त महात्मा परमात्मा उन श्री कृष्ण के उस पुंज रूप का दर्शन करने वालों को पता लगा अर्जुन को दिखाई दिया संजय को दिखाई दिया वेदव्यास जी की कृपा से और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस तेज पुंज का दर्शन हुआ स्वयं प्रकाश जो हाथ कान नाक आदि को भी प्रकाश प्रदान करने वाला रूप है वो दिखाई दिया और केवल अर्जुन को दिखाई दिया और वेदी कृपा करके जो दिव्य चक्षु प्रदान की थी संजय को केवल उनको दिखाई दिया और बाकी वहां पर महाभारत के युद्ध के समय पर जितने उपस्थित थे बताइए किसको दिखाई दिया अर्जुन अकेले देख रहे हैं और किसी को नहीं दिखाई दिया उनको तो ऐसा लग रहा है कि बस दो मिनट के लिए बातचीत चल रही है और उस मिनट के अंदर ही 18 अध्याय भी भी भी उपदेशित हो जा रहे रहे हैं हैं और समक का भी दर्शन करा दे रहे हैं। सपना देखने में आपको कितना समय लगता है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के 80 पचासी साल तक के जीवन की कहानी आप 5 मिनट के सपने के अंदर देख लेते हैं वैसे ही उन परम समर्थ परमात्मा ने बिल्कुल कम समय पर संपूर्ण ज्ञान का उपदेश भी कर दिया और विश्व का दर्शन भी करा दिया इतना तेजस्वरूप तेज कुंज तेज रूप तो जिन पर अनुग्रह करते हैं विज्ञान रूपिणी भगवती जब हमारे अंतर में विराजमान जो हैं जब प्रादुर्भूत होती है तभी उनके समग्र स्वरूप का अनुभव हो पाता है अनुभव होता है और ये रूप जो है ये रूप ये परिच्छिन्न रूप नपा तुला रूप ये जो दिखाई दे रहा ग्रह नक्षत्र तारे पेड़ पौधे मनुष्य जीवन चौरासी लाख प्रकार के जीव शरीर ये चेतन, ये ये चेतन सब सब के सब ये छोटा तुला रूप ये तो बिल्कुल उस एक में कहीं एक बिंदु पर पड़ा हुआ रूप है यही कस्थम जगत कृत्सनम उस भगवती के किसी एक कोने पर संपूर्ण विश्व समाया का सिल स्तुति करते समय के कहते ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें अब उसको कोई जानने की कोशिश करे इस नपी तुली हुई बुद्धि से हम अपने घर की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं बच्चों के बच्चों के सील स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं कैसे संभालें घर को यही नहीं समझ पा रहे हैं तो भला उस असीम संपूर्ण विश्व को प्रकट करने वाले परमात्मा को कौन कैसे समझ सकता है बुद्धि से परे बुद्धि से परे है कोई उसको तर्क से समझने की कोशिश करे तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है तर्क वहाँ पर लागू नहीं है क्योंकि ये तर्क की उपस्थिति बाद में है पहले वो हैं इसीलिए जितने भी जानने की कोशिश में लगे हुए लोग और जिन साधनों से जानने की कोशिश करते हैं वे साधन वो सब के सब उसमें फेल हैं विभूति योग का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह देते हैं कि अर्जुन नमे प्रभवं हैंजुन क्यों नहीं जानते हैं? कहते हैं अहम आदिर ही देवा नाम, नाम च सर्वशा मैं कैसे संसार में प्रकट होता हूँ और कैसे प्रकट होते हुए भी अप्रकट की भांति हूँ दिखते हुए भी नहीं दिखाई देने की तरह हूँ व्यवहार में आते हुए भी व्यवहार में नहीं आने वाले की भांति पड़ा हुआ हूँ मैं कैसे उत्पन्न होता और कैसे तिरुभाव होता है मेरा कैसे इसको कोई नहीं जानता इस रहस्य को कोई नहीं समझता नमे विदु सुरगणा प्रभवम प्रभव का मतलब है उत्पत्ति और प्रभव का मतलब है भगवान का प्रकृष्ट रूप से रहना विराजमान होना प्रकर्षण भवनम प्रभव उत्पत्ति भी न कैसे प्रकट होते हैं इसको कोई नहीं जानता कब भगवान किसके सामने किस रूप में प्रकट हो रहे हैं कौन जान पाता इस जगत के रूप में हमारे सामने प्रकट है देखते हुए भी हम क्या समझ पा रहे हैं कि भगवान ही प्रकट है नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए कहते हैं नवे विदो स्वरगणा प्रभवम केवल देवता ही नहीं जो रात दिन लगे हुए हैं खोजने में वो महर्षि लोग भी नहीं समझ पाते मुझे क्यों नहीं समझ पाते भगवान तो भगवान कहते हैं क्योंकि ये सब के सब बाद में आए हैं ऋषि भी मेरे बाद में आए हैं देवता भी मेरे बाद में आए देवता आप हाँ पांव नाक कान आदि जो चौदह इंद्रिया हैं उनके देवताओं को देखिए वो बाद में आते हैं पहले हम हैं आँख के देवता आँख को शक्ति प्रदान करके देखने में मदद करता कान के देवता दिशाएं हैं ये हर इंद्रिय के देवता हैं ये देवता और जिनकी ये देवता हैं वो इंद्रिया भला मुझे क्या जान पाएंगे ये सब के सब बाद में आने वाले हैं पहले मैं हूँ बाद में इन इंद्रियों की उत्पत्ति इंद्रियों का प्रकाश प्रकाशन इसलिए देवता नहीं जानते महर्षि लोग नहीं समझ पाते आह आदिरी देवाना महर्षि नाम से सरवसा इसीलिए वो जितना भी पहले पहले जाते जाएंगे संपूर्ण जगत में एकमात्र भगवती के रूप को भगवान के रूप को छोड़कर के भगवान को छोड़ करके सबके सब, सब सीमित हैं ससीम है सीमा युक्त हैं और वो असीम है उनको कोई उनकी आदि नहीं है सबके आदि हो सकते हैं शुरुआत सबकी हो सकती है उनकी शुरुआत नहीं है अहम आदिश्च मध्यम चा भूता अंत एवचा सर्गा आदिर अंत चा, मध्यम चाह हम अर्जुन स्वर्ग के भी आदि मध्य और अवसान वही हैं और संपूर्ण प्राणियों के भूतों के आदि मध्य और अवसान भी वही हैं, लेकिन उनका कोई ना आदि है न मध्य है ना अवसान है वो सबके शुरू हैं सबके मध्य हैं और सबके अंत भी वही हैं लेकिन उनकी कोई शुरुआत नहीं, नहीं है उनके कोई मध्यस्थिति नहीं है और ना उनके आखिरी छोर का पता लगा सकें इसलिए भला उनको कोई जानने की कोशिश करे तो कैसे जान सकता है वो स्वयं कृपा कर दें तभी कोई जान सकता है इसलिए चाहे भक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा हो चाहे उनको जानने की इच्छा हो चाहे विरक्ति प्राप्ति करने की इच्छा हो चाहे सुख प्राप्त करने की इच्छा हो एकमात्र शरण्या भगवती है उन्हीं के शरण में आनी चाहिए सोई जानई जे ही देह अनुकंपा जिस पर करती हैं वो वही व्यक्ति जान सकता है ये परमात्मा का रूप भगवती का रूप इसीलिए यहाँ जो बात कहते हैं कि यूपम ब्रह्मादेव न जानती तस्मात उच्चते अज्ञे इसलिए वह अज्ञेय कहलाती हैं जानने में नहीं आने वाली और इसके बाद उनके आखिरी छोर का पता लगा ले शायद जैसे कल के प्रश्न प्रश्नों के प्रसंग में हम कह रहे थे कि शिव पुराण के, के अंतर्गत कथा जो आती है उसके अनुसार और देवी भागवत पुराण की कथा के अंतर्गत जो ब्रह्मा जी और विष्णु के आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए जो तेज कुंज स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप शिव शिवलिंग प्रकट हुआ था वैसे ही ये भगवती तेजह कुंज स्वरूप तो वहां पर जैसे उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए कि ये आदि अंत इस तेज पुंज का आदि अंत क्या है पता लगाओ तो दोनों के दोनों पता लगाने के लिए गए एक शुकर का रूप धारण करके पाताल में प्रवेश किए भगवान विष्णु और एक हंस का रूप धारण करके आकाश में उड़ान भरे लेकिन ना तो हंस को पता लग पाया उस उस प्रकाश के अंत का और ना ही विष्णु को पता लग पाया उसके शुरुआत का अंत का इसीलिए कहते हैं अंतो न लक्ष्यते चते तस्मात्चते अनंत इस ब्रह्म स्वरूप ने स्वयं प्रकाश स्वरूप ने भगवती के आदि अंत का क्योंकि पता नहीं लग पाता इसलिए आदि जिसका पता न लग सके उसको कहते हैं अनादि जिसके अंत का पता न लगा सके हम उसको कहते हैं अनंता अंतो न लभ्यते तस्मात उच्चते अनंता यश्या लक्ष्यम न उपलक्ष्यते तस्मात् अलक्ष कोई उसको देख नहीं पा सकता कोई उनकी पहचान नहीं है लक्षण नहीं है लक्षण हो तो पहचान सके कोई पहचान हो तो उनको पहचाना जा सके जितने लक्षण बनाएंगे जितनी पहचान बताएंगे सबके सब पहचान सीमित इसलिए वो अलक्ष्या कहलाती किसी भी लक्षण के लक्ष्य नहीं बन सकती किसी भी पहचान की वो अधिष्ठात्री नहीं बन सकती और इसी प्रकार से शायद वो जन्म लेती हूँ बोले नहीं जन्म लेती नहीं यहा जननम न उपलभ्यते तस्मात्चते अजा जन्म का पता नहीं लगता जैसे भगवान श्री कृष्ण का नमे विदो प्रभो ये भगवती का स्वरूप जिनका भी जन्म का पता नहीं प्रादुर्भाव का पता नहीं जन्म लेती हों तब जन्म लेने का पता लगे जन्म होता ही नहीं इसलिए अजा कहलाती हैं और आगे चलकर के इसमें देवी भागवत ये इसी में जब शुम्भ निशुंभ शुम्म का वध चंड का वध करने का समय आएगा उस समय रक्तबीज नाम का महादानव आता है वो उसकी खासियत ये होती है कि जैसे ही अगर उस पर कोई अस्त्र शस्त्र पड़ा और शस्त्र से यदि एक बूंद भी अगर जमीन पर रक्त गिरा तो उसी के आकार का उतने ही ताकतवर अस्त्र शस्त्रधारी दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाता है धरती पर जितने बूंद गिरेंगे उतने ही रक्तबीज तैयार हो जाते हैं तो उस समय पर भगवती विचार करती है जब कौमारी भी मारती है वाराही भी वैष्णवी भी और नारसिंही भी ब्रह्मणी भी ये सब के सब अलग अलग रूप धारण करने वाली भगवती की जो शक्तियाँ हैं ये सब के सब उनको मारती हैं तो पहले देखते हैं कि ये तो और भी प्रकट होती जा रही है प्रकट होता जा रहा है तो भगवती फिर वहाँ पर स्वयं ही एक देवी को प्रकट करती हैं चामुंडा उसको कहते हैं विस्तीर्णम वदनम करो, ये ऐसे रक्त बीज मरेगा नहीं ऐसा करो जब इसको मारें हम तो उस समय इसके बूंद एक भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए पूरे के पूरे बूंद को तुम उनको मुख में ले डालो और इस प्रकार से खत्म हो पाएगी तो उनको खत्म इसी प्रकार से रक्तबीज का संहार करते हैं जब देखते हैं आखरी में निशंभ निशंभ के के साथ में में युद्ध करने लग जाते हैं तो कहते हैं तो कहते कि छलवती छल चल करके ये हजारों रूप लेकर इतने सब बहुत संख्या उपस्थित होकर के हम दो को मानना चाहती हो तो वहां पर भगवती ललकारते हुए डांटते हुए कहते कि मूर्ख तेरे आंखों का दोष है मैं एक ही हूँ एक ही हम जगत त्य द्वितीया का ममा परा मैं इस विश्व में ये विश्व नाम की अलग चीज कोई नहीं है जगत नाम की अलग कोई चीज नहीं मैं एक ही हूँ ये सब जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये है ये मेरी विभूतियां हैं ये तुम्हारे तुम्हारे आंखों के सामने ये मेरा विवर्त दिखाई दे रहा है विरुद्ध रूप से ये दिखाई दे रहे हैं देख ये सारी विभूतियां मुझ में ही सवाई हुई तो ऐसे कहते ही वो तो समस्त रूप जा करके भगवती में ही लीन हो जाती है बोले कि तैयार हो तू चाहता है ना मैं मैं मैं अकेली तो मैं देख मैं अकेली लडूं, तो तो देख भगवती एक ही हैं और एक ही ही और नाना रूपों में प्रकट हो रहे तस्मात उच्चते एका। और यद्यपि एक है लेकिन जगत का व्यवहार तो एक से नहीं बल्कि बहुतों से चल पाता है इसलिए अनेक रूप रूपाएं विष्णुबे प्रभु विष्णुबे जैसे उसी प्रकार से वही एक ही भगवती खेल खेलने का जब समय आता है तो एक को हम श्याम बन जाती हैं एक अकेली बहुरूपणी हो जाती हैं तो एक विश्व रूपिणी तस्मात्तते नयिका यानी अनेक कहलाती हैं इसीलिए इन भगवती को हम इन रूपों से जानते हैं अज्ञे अनंता अलक्षा अजा एका अनेका इन रूपों से जानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर अर्जुन को कहते हैं गीता में कि सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत वो जानकारी में आता नहीं आज पूज्य महाराज जी के किसी समय पर हुए भक्त के साथ में बात था सुन रहा था बड़े महाराज जी उसमें वो बड़ी सुंदर बात बता रहे थे बोले वो अत्यंत नज़दीक हैं और अत्यंत दूर भी हैं और क्यों मालूम नहीं पड़ रहे हैं जब वो भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता ऐसा प्रश्न था क्यों समझ में नहीं आते तो वो स्वयं बोलते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखो कोई चीज जानकारी में नहीं आ रही हो ये सोच करके वो नहीं है ऐसा मत कहना ऐसा नहीं कहा जा सकता जो चीज़ जानकारी में आती है वो है ठीक है लेकिन बहुत सी चीजें होती हुई भी जानकारी में नहीं आती जैसे सांख्य दर्शन सांख्यकारिका कहते हैं सांख्यकारिका में बहुत सुंदर लगभग सात आठ हेतु दर्शाए हैं कोई भी कोई चीज होती हुई भी समझ में नहीं आती जिनमें से एक है दूर बहुत कोई वस्तु अगर बहुत दूर हो हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो तो वो नहीं दिखाई देती तो नहीं दिखाई देती इसका मतलब नहीं है नहीं कर सकते दूरात, अति प्यात अत्यंत नजदीक होने पर भी कोई वस्तु तो दिखाई नहीं देती बोले कैसे तो महाराज जी बड़े सुंदर उदाहरण देते थे देखो ये आंख में ना काजल है लगा लेकिन दिखाई देता है हमारे चेहरे के पास में भी है नहीं दिखाई देता वैसे ही वो इतना नज़दीक है कि दिखाई नहीं दे पाता वो जितना नज़दीक है उससे और कोई नज़दीक कोई दूसरा नहीं है और विमुख होने वालों के लिए इतना दूर है कि दुनिया की कोई भी चीज उससे कोई दूर नहीं हो सकता नहीं हो सकती दूरअम चांति के चत ततत नमो नमः कहता है वो दूर भी है और है। जो उनकी खोज करते हैं निरंतर उनके बिल्कुल नजदीक प्रतीत होते हैं और जो मोह की रात्रि में भटक करके नकली वस्तुओं में फंसे पड़े हुए हैं उनके लिए तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है अरबों खरबों जन्म लग जाएंगे उनको पाने के लिए तो ये चतत। तो प्रश्न होता है है तो है फिर भाई जब इस प्रकार की इसकी स्थिति है, अत्यंत बारीक सूक्ष्म होने के कारण जान, जानकारी में नहीं आने वाले तो फिर उनको कैसे पहचाना जा सकेगा तो उसके उत्तर में गीता में बहुत सुंदर ढंग से वहां पर आगे आया है कि ये जो संपूर्ण दिखाई देने वाला जगत है ये उसी को जानने के लिए ही तो प्रकट है ये संपूर्ण जगत के रूप में जैसे हाथ पांव जैसे एक जगह में उसके पहले भी कह चुके हैं सर्वेंद्रीय गुणाभाषम सर्वेंद्रीय विवर्जितम उसके विवेचन में नहीं जाएंगे कल निवेदन कर चुके हैं समस्त इंद्रियों के प्रकाशनकर्ता के रूप में होते हुए भी इंद्रियों से परे जैसे कर विन करे कर्म विधि नाना प्रकार के कर्म बिना आख हाँत के भी सब कुछ कर लेता वैसे ही उनके लेकिन इनसे बिल्कुल अछूता उसी प्रकार से वहाँ गीता के सत्रहवें श्लोक में तेरहवें अध्याय के वो बताते हैं सर्वग्रु भूतृत भूतभृत तजगम ग्रशिष्णु प्रभु विष्णुता इसके इस रूप को पहले समझें संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले के रूप में किसको बोलोगे बोले वही तो हैं इस रूप में उसको जाना जाए और संपूर्ण जगत को धारण करते कौन हैं बोले वही हैं भूत व्रत भी हैं और प्रभु विष्णु भी हैं और ग्रशिष्णु निगलने वाला कौन है कि आपकी ताकत है कोई दुनिया की पूरे संपूर्ण जगत को समाप्त कर दे या किसी की ताकत है कि ये धरती को या धरती में रहने वाले जीवों को विश्व ब्रह्मांड को प्रकट कर सके या धारण कर सके किसी की ताकत नहीं इस रूप से उसका ज्ञान कराया जाता है और जब ज्ञान हो जाता है तब कहा जाता है कि ये कुछ नहीं हो उसमें इस प्रकार से वो ये अविज्ञेय हैं और मूल रूप में अभिज्ञेय क्यों मन बुद्धि से परे हैं और गें कब बनते हैं जब आँख कान नाक आदि के विषय बनते हैं ये संपूर्ण जगत उनका आँख कान का विषय बनता है इसलिए ये जो कुछ हमको मिला हुआ है ये ये जो शरीर प्राप्त हुआ है किस लिए मिला है उसको समझने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है उसको समझने के लिए घर परिवार मिला है उसको समझने के लिए छोटे बच्चे में हम जब नहीं समझ पाते थे कि हम कितने ऊधमी हैं कितने अच्छे हैं कि बुरे हैं और मम्मी पापा माता पिता डांट डांट करके हमको सिखाते रह लेकिन हम सीख नहीं पाते थे तो भगवान ने अवसर दिया अच्छा अभी नहीं सीखोगे एक दिन तुमको दूसरे ढंग से सिखाएंगे जब बाल बच्चे दूसरे आ गए तब फिर बाल बच्चे फिर सिखा दिए फिर कैसे शांत रह जाते उनको अब सिखा रहे हैं ना सिखाते उनको हैं लेकिन सीख हम रहे बच्चों का पालन पोषण कैसे करें इनको कैसे सुख दुख इनके जुटाएं दुख कैसे दूर करें ये हमको पहले पता नहीं लगता था बच्चे गुरु बन करके सिखा रहे हैं परिवार सिखा रहा है तो ये हर चीज हर चीज केवल उसको जानने के लिए सामने उपस्थित है केवल जानने के लिए इसलिए अभी तो समय नहीं मिल पाया नहीं तो कभी जब अवसर मिलेगा वेदस्तुति यद्यपि अत्यंत जटिल है उसमें उस स्तर की भी हमारा मंथन मनन सबका स्रोता चाहिए वहाँ पर परीक्षित का जो प्रश्न है कि उसको कैसे जाना जाए जब वो मन बुद्धि के पहुँच से परे हैं तब वो बताते हैं कि ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार दुनिया जो बनाई है भगवान ने अपने लिए आत्मने कल्पना है कल अपने बोध के लिए दुनिया बनाई है साधन बनाए हो इन्हीं साधनों से उनको खोजना है हम देख रहे हैं सुन रहे हैं काम ले रहे हैं जिन चीजों से उन्ही के माध्यम से उसको जानना है और वो जानने में कैसे आएंगे यही यहाँ पर बता रहे हैं नित्या नित्य सा मूर्ति, नित्य के रूप में पता लगेंगे और नित्य उसको कहते हैं और अनित्य उसको कहते हैं नित्य वो है जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव ना हो और अनित्य वो है जो कभी हो और कभी ना हो अनित्य हो तीनों कालों में जिसकी हमेशा उपस्थिति रहे उसको नित्य कहा जाता है त्रिकाला बाध्य। तीनों काल में जिसका बाद ना हो सके पहले भी हो अभी भी हो और आगे भी रहे उसको नित्य कहा जाता है और जो पहले नहीं हो बाद में ना हो और बीच में केवल कुछ देर के लिए दिखाई दे रहा हो तो उसको अनित्य कहा जाता है अनित्यम असुखम लोकम ये जो लोक है ये अनित्य है और इसमें कोई सुख है नहीं ये थोड़ी देर के लिए मिला है सुख आएंगे जाएंगे ये समाप्त होंगे शरीर आएगा जाएगा समाप्त होगा लेकिन इनके साथ में अनुसूत जो भगवती राजराजेश्वरी हैं वही नित्य हैं और जगत रूपिणी हैं नित्य सा जगन मूर्ति तया सब कुछ उन्हीं के द्वारा व्याप्त है ये उनके नित्य स्वरूप का तथापि जब नित्य हैं, तो नित्य का कभी जन्म हो नहीं सकता और नित्य का कभी अंत हो नहीं सकता अजत्व और अनंतत्व उनके नित्यत्व में हेतु है न जन्म लेना ही उनके नित्य, नित्य होने में कारण है और समाप्त न होना ही उनके नित्य होने में हेतु वही है तो फिर उनको राजन तुमने पूछा कि वो कैसे उत्पन्न होती, उत्पन होती, उत्पन होती है और कब उत्पन्न होती है कहाँ उत्पन्न होती है तो वो कभी उत्पन्न होती नहीं है वो तो नित्य हमेशा हमेशा के लिए है फिर भी क्योंकि तुम उत्पत्ति उनकी पूछा है तुमने पूछा है और उसके बिना तुमको ज्ञान हो नहीं पाएगा तो जैसे छोटे बच्चे को उस बच्चे को जो अपने मम्मी पापा के सामने एक बोरी मिश्री में से कह रहा हो कि मम्मी हमें मीठी मीठी एक मुठ्ठी मिश्री दे दो तो अब मम्मी उनमें से छांट तो नहीं सकती क्योंकि सबके सब, सब मिस्री ही हैं वैसे ही यहाँ भी उस सर्वरूपणी भगवती को जो नित्य हैं उनको उनके जन्म के बारे में उत्पत्ति के बारे में प्रश्न है तो राजा जिस स्तर के हैं उसी स्तर को समझाने के लिए कहते हैं कि राजन अगर तुमने उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा है तो उत्पत्ति भी सुनाऊंगा मैं लेकिन उत्पत्ति वास्तविकता नहीं है आरोपित उत्पत्ति मतलब अध्यस्त है जैसे रस्सी में अध्यस्थ होता है न सारो वैसे ही उसमें उत्पत्ति का यह स्थिति का और लय का उनमें आरोप होता है जैसे आकाश में देखें आकाश में बादल दिखाई देते हैं बादल होते हैं वायु के सहारे लेकिन हम लोग बोलते हैं आकाश में बादल जबकि बादल का आधार है वायु उसी प्रकार से बात जब बवंडर चल रहा हो धुआँ चल रहा ये चक्रवात चल रहा हो चक्रवात तो उस समय धूल ही धूल दिखाई देता है तो ये धूल दिखाई देता है तो धूसरपना ये मिट्टी में है पृथ्वी में है और हम लोग कहते हैं कि ये वायु में धूसरपना का आरोप वायु में और बादल का आरोप आकाश में किया जाता है वस्तुतः आकाश में बादल नहीं और न ही हवा में धूसरपना है धूसरपना मिट्टी में है और बादल आप ये वायु के सहारे हैं वैसे ही तुम्हारा जो प्रश्न है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं भी इसी आरोप की पद्धति से तुमको समझाऊंगा तथा तत्सम बहुधा श्रेताम्बमा कई प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है राजन उत्पत्ति का हेतु प्रभु क्यों प्रकट होते हैं कैसे प्रकट होते हैं बोले कि जब देवताओं को कोई विपत्ति घेरती है सज्जनों को कोई विपत्ति घेरती है तब उन्हीं सब दुखों को हरने वाली भगवती के जब आराधना करते हैं तो वो परम करुणामयी अपने आप को संभाल नहीं पाती फिर वो कई रूपों में प्रकट होती हैं समय के अनुसार प्रकट होती हैं अब उनका प्रादुर्भाव कैसे होता है इसको जो है चर्चा के माध्यम से सुनाएंगे क्योंकि माँ के जो रूप है वो ठीक ठीक से समझने लायक है जिससे कि हमें भी लाभ हो और आपको लाभ हो इसलिए ठहर करके उसका चिंतन करेंगे आप लोग धैर्य धारण करे रखेंगे श्रवण करते समय आगे दिनों में भी क्योंकि थोड़ा सा जो असली रूप है माँ का उसको समझने में वर्णन करने में थोड़े शब्दों में दूसरे प्रकार के शब्द भी उपस्थित हो सकते हैं फिर भी आप सुनेंगे श्रुतम हरथी पापानी सुनेंगे अवश्य उनको आपके लिए लाभकारी होगा